भक्ति रसाम सिंधु प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधना भक्ति इसके अंतर्गत विधि भक्ति विधि भक्ति के विधि निषेधों का वर्णन चल रहा है चौसठ अंग का वर्णन आया उसमें से उन्नीसवा अंग नामा अपराध और सेवा अपराध से बचना तो उसके विवरण में बत्तीस सेवा अपराध की चर्चा की हमने जो अलग अलग आगमों से विलास में एकत्रित किए गए हैं तो उसका वर्णन यहाँ पे लिस्ट देखा और आगे हम और अपराधों की चर्चा करेंगे ये वर्णन आएगा वाह पुराण में उल्लेख जो है वहां से अनुवादाचर्या कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिलोपाज इस्थापक आचार्य के द्वारा उम ज्ञानी तर ज्ञाजनशलाकया चक्षुरमी ये नस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक वंदेहम श्रीगुरोपम श्रीगुरून्वैषवां श्री श्रीप्र जात सागरघुनाथ सजीव साहद्वैतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सह गन लिता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनंदीअ अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम राम अपराध तो की चर्चा हमने कर ली उसको एक बार दोहरा लेंगे मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूते पहनकर अर्ज के मंदिर में प्रवेश करना दो भगवान की प्रखन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथयात्रा जैसे उत्सव उत्सवों को मनाने से चूकना तीन अर्जा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी करना चार भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश करना पांच दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना छे दूषित अवस्था मतलब मृत सूतक या जन्मसूत्र सूतक इत्यादि एक हाथ से नमस्कार करना सात श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा करना किसी और की परिक्रमा आठ के समक्ष अपने पांव फैलाना नौ अपने हाथों से टखने कुटनी या कुटने पकड़कर कर समक्ष बैठना दस कृष्ण के अर्च समक्ष लेटना ग्यारह अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण करना बारह अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ बोलना अर्च विग्रह के समक्ष झूठ बोलना तेरह अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में बोलना चौदह अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बात करना पंद्रह अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना सोलह अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना सत्रह अर्जा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना अठारह अर्जा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा देना उन्नीस अर्जा विग्रह के समक्ष अन्य बहुत कटु वचन बोलना बीस अर्चा विग्रह के समक्ष रोए दाल कम्बल ओढ़ना इक्कीस अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य वस, अन्यों की स्तुति या बढ़ाई करना बाईस अर्थविग्रह के समक्ष किसी को गाली देना तेईस अर्थविग्रह के समक्ष अपान वायु त्याग करना चौबीस अपने साधनों के अनुसार अर्थविग्रह की पूजा करने से चूकना पच्चीस कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ खाना छब्बीस ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजा फल तथा तो अन अर, अन अर्पित करने से चूकना 27. भोजन बन जाने के बाद जब तक अर्धविग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तब तक नहीं खाना चाहिए यदि खा लिया तो अपराध या उसको किसी को नहीं दे अर्थात तो भोजन बन, बन जाने के बाद जब जब तक अर्धविग्रह को अर्पित न कर दिया जाए के अंदर ही किसी को दे देना अठाईस अर्च विग्रह की ओर पीठ करके बैठना उन्तीस गुरु को चुपके से गुरु को नमस्कार करते समय आ, उनकी स्तुति या मंत्र नहीं बोलना मौन चुपके से नमस्कार कर लेना तीस गुरु के समक्ष उनकी उनकी कुछ प्रशंसा नहीं करना इकतीस गुरु के समक्ष अपनी बढ़ाई नहीं करना अपनी बढ़ाई करना बत्तीस अर्च के समक्ष देवताओं का उपहास करना तो ये बत्तीस अपराधों की सूची है इसके अतिरिक्त बहुत सारे अपराध है तो वराहपुराण में इन अपराधों का उल्लेख हुआ है एक अंधेरे कमरे में अर्पिग्रह को छूना को पहले अंधेरा दूर करना चाहिए दीपक जला करके उसके बाद छूना चाहिए। दो, अर्थविग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करना बहुत सारे विधि विधान है तो उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए नहीं करना वो अपराध होता है उससे हम आलस्य के कारण आलस के कारण हो सकता है कि हम छोड़ दें उसको तो अपराध लगता है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा ही समझना चाहिए भगवान यहाँ पे साक्षात उपस्थित हमारे सामने है और वास्तविकता है सामने है ही इसलिए बहुत ध्यान रख करके सभी नियमों का कड़काई से कड़ाई से पालन होना चाहिए क्योंकि पर्दे के पीछे तो आपको और कोई नहीं देख रहा है कल भगवान ही देख रहे हैं इसलिए उल्टा सीधा कोई किया तो ऐसा लोक सकता है पुजारी कौन घर लगता होगा कभी कभी ऐसा लगता भी है अल्टर में कोई देखने वाला नहीं है ठीक है चल जाएगा आजमन मत करो मान लो ऐसा आजमन मत करो यहाँ करशुद्धि कभी कई कर बार इधर उधर हाथ लग गया तो कर शुद्धि करनी है लेकिन ठीक है चल जाएगा कौन देखना तो ऐसा मन धोखाधड़ी करके अपराध करा देता है ये भगवान देख ही रहे उधर उधर ही है भगवान कौन देख रहा है क्या इसलिए कड़ा, कड़ाई से पालन करना चाहिए अन्यथा अपराध होते हैं। और में बहुत सारे अपराध होते हैं नहीं होते ऐसा नहीं है। और इन अपराधों के कारण भगवान इसका फल भी देते हैं कृपावश ऐसे बड़े बड़े फल भी प्राप्त हुए हैं बड़े बड़े मंदिरों में भी तीन कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देवा मंदिर में प्रवेश नहीं करना प्रवेश करना तो ध्वनि करके जाना है अंदर सीधा ऐसे ही नहीं चले जाना है जो गर्भागृह है उसमें भी ध्वनि करके जाना है दरवाजा खटखटाओ या तो कोई घंटी रखो ऐसा करके अंदर जाना है ये तो मंदिर में प्रवेश है दूसरा प्रवेश गर्भागृह में प्रवेश कुछ आवाज होनी चाहिए अंदर पर्दा बंद है हम जब गुरु महाराज के पास जाते हैं कभी तो उनके कमरे में प्रवेश ऐसे ही कर लेते सीधे दरवाजा खोल के घुस जाते हैं ऐसा नहीं होता है उसके लिए दरवाजा पे टोर करते हैं फिर अंदर जाके प्रणाम करते हैं गुरु महाराज को ऐसे तो ऐसे ही सीधा हमारा घर नहीं है वो राजा का घर है राजा के घर में आप प्रवेश कर रहे हो प्रवेश की अनुमति मिली है यही बड़ी बात है ये सौभाग्य की बात है कि प्रवेश की अनुमति मिल गई हम लोगों को आखिर प्रवेश भी नहीं है और उसमें ऐसा ऐसे काम करेंगे जैसे हमारा घर है तो लाच के बाहर निकल देंगे भागोल गए चार कुत्तों निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना अर्चा विग्रह अर्चा विग्रह को चढ़ाना ये अपराध है इसलिए हम जो लेके जाते हैं तो ढक के जाते हैं ताकि कोई पशु पक्षी देख नहीं ले। क्योंकि उनके द्वारा भोग की वृत्ति से देखा गया जो वस्तु है वो अशुद्ध हो जाती है उसको फिर अश्चर्य को भोग नहीं लगा सकते भगवान को तो इसलिए सब बंद करके ही जाते हैं हम थाली लगा करके अच्छे से तो इस विषय पर एक और भी सीख लेनी चाहिए जो भोग लगा रहा है उसको तो उसे भी नहीं देखना है हम देखकर के सवीकार नहीं कर रहे आज तो ये आइटम है आज तो वो आइटम है उसमें क्या होता है कभी कभार जो भोग लगाते है, आते हैं उनको ऐसा नहीं होता है समझ वो तो जान करके है नहीं है तो भगवान का इसलिए मुझे नहीं करना नया नया है ना लेकिन एक बार रोज की जब बात हो जाती है तो वो विचार चला जाता है वो विषम जो भावना है आदर सम्मान की वो चली जाती है तो रोज की बात हो गई तो भगवान के लिए यह जा रहा है उसके ऊपर ध्यान करने की जगह हम उसके ऊपर ऐसा ध्यान करते कि कैसा लगेगा खाने में तो इतनी सुगंध वाली वस्तु है खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होगी अरे आज क्या बना दिया ये तो इतना अच्छा नहीं है तो उस प्रकार से हमारा ध्यान अपने भोग के लिए यदि उसमें होता है तो वो भी कुत्ते की तरह ही होगा कुत्ता भी उसी दृष्टि से देखता है हम भी उसी दृष्टि से देखे तो वो हम भोग को अशुद्ध कर रहे हैं भगवान के उदाहरण को मिलता है माधुन्द्रपुरी के प्रसंग में साक्षी गोपाल वाला माधवेंद्रपुर ने सुना था कि यहां पे जो गोपाल को खीर भोग लगाते हैं सॉरी साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल नहीं खीर अचोरा गोपीनाथ खीर चौरा गोपीनाथ को जो खीर भोग लगाते उसके बखान तो विंदावन तक सुनाई दिए है तो मुझे यदि कहीं से खीर चखने को मिल जाए तो मैं भी अपने गोपाल के लिए ऐसे बनाऊंगा उनका विचार गोपाल के बनाने के लिए था लेकिन उसमें खुद चखने का विचार था तब उनको पता चला तो खीर भोग नहीं लगी तो वो उदास हो गए कि मैंने इस खीर को भगवान को भोग लगने जा रही थी उसको अशुद्ध कर दिया तो अच्छा नहीं है ये इसलिए शांति से बैठ गए तो हमको सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से जब तक भोग नहीं लग गया तब तक चिंतन नहीं करना चाहिए पांच पूजा करते समय मौन भंग करना पूजा करते समय और कुछ बात नहीं करनी जो पूजा का नित्य नियम है उस प्रकार से करना है मौन भंग का अर्थ ये नहीं कि यहां पर कोई आवाज नहीं निकलनी है नहीं तो मंत्र कहां से आएंगे मौन भंग का अर्थ है कि उसके अंतर्गत जो बोलना है वो बोलने के अलावा कुछ चीजें बोलना उसको मौन रखोगे कहेंगे भक्त लोग हैं जो पुजारी है उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक बार पूजा करने बैठे तो उसका सीक्वेंस रहती है पूरा नीति नियम रहता है बस यहाँ पे बैठे और अभी यहाँ तक उसका एक के बाद एक चीजें बोलनी है उसके कार्य करने उसमें ध्यान देना है वही चीज थीज़ करनी चाहिए बीच में और भी और कुछ भी नहीं जब तक की प्राण भय नहीं इसलिए अन्य लोग भी पुजारी के साथ साथ जो अन्य लोग पुजारी को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि पुजारी बैठ गया है भगवान की सेवा करने के लिए पूजा में बैठ गया है तो उसको उठाए नहीं कुछ भी करके उसके साथ बात भी नहीं करें कुछ प्रश्न भी नहीं पूछें कई बार क्या होता है कि पुजारी ने कुछ वस्तु कहाँ पे रखी होगी तो आकर के प्रश्न करते है अरे चतुर्भ ये कहाँ पे रखा है चतुर्थ मंत्र बोलते बोलते आधे में पवित्र पवित्र पवित्र पवित्र कबाट कबाट में पवित्र कबाट में यश पवित्र मरित अंदर देखो ना होगा सब अहिया ऐसा हो जाता है तो ये गलत है इसलिए जो लोग एक डिस्टर्ब भी करना हो तो पुजारी को नहीं करेगा बार बैठ गया पूजा करने के लिए उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए जो भी पानी पीना है पानी पी, पहले पी के बैठ जाओ लघुशं का जाना है जो भी करना है पहले सब हो गया वो एक बार बैठ गया उसके बाद वो जो सिक्वेंस उसी के अनुसार चलना है और कुछ करना ही कोई बुलाए कोई नहीं बुलाए वो सब बंद तो पूजा करते समय मौन भंग करना पांचवा नंबर छ पूजा में व्यस्त रहते समय पिशाब या मल त्याग करने जाना उसी प्रकार का है। क्या करे वेग आता है तो उसको उस प्रकार से नियंत्रित कीजिए कि उसमें नहीं आए सात कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान करना धूपदान धूप जो धूप दीप इत्यादि सब होता है पूजा में तो पहले थोड़ा पुष्प देकर के फिर धूप दान करना चाहिए अन्यथा नहीं आठ सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित करना तो फूल कौन कौन अर्पित करने कौन कौन से नहीं वो विस्तार में हरिभक्ति विलास में एक अध्याय है पूरा एक अध्याय सप्तम विलास तो आधा है फूल के ऊपर और आधा है पत्र के ऊपर और किस किस अवस्था में कौन कौन से फूल चढ़ा ये नहीं मिला तो फिर क्या चढ़ा सकते हैं ये नहीं मिला तो फिर क्या चढ़ा सकते वो नहीं मिला तो और क्या चढ़ा सकते वो सब विस्तार में यहाँ पे केवल एक पॉइंट की तरह दे दिया नौ प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना ये एक अपराध है आ, साफ प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ नहीं करना ये कई बार आता है हरिभक्ति विलास में भी कि दंत काष्ठ मादेश माम सरपति जो दांतों को साफ किए बिना दातुन किए बिना जो मेरे पास आता है वो नर्क जाता है पूजा करने के लिए तो इसलिए दांतों को साफ करना दातुन करना अनिवार्य है हाँ नहीं ऐसा नहीं है सुबह में दातुन करना होता है हाँ तो ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया और कर लिया हो गया दिन का एक बार कि दातुन करने के विषय है ना पूरा तो दातुन या बंजन कुछ भी शास्त्र तो दातुन बोलते हैं दातुन बोलते हैं फिर यदि दातुन उपलब्ध नहीं है तो उसके विकल्प बताते हैं तो उसमें अलग अलग विकल्प है पर्णा है पर्णा पत्ते कुछ पत्ते कुछ प्रकार के पत्ते होते हैं वो कर सकते हैं अन्यथा द्वादश अन्य था द्वादश और कुछ कई कोई कोई जगह पे आता है सुगंधी सुगंधी मतलब मंजन मंजन भी कर सकते हैं। मंजन भी पत्तों का चूरन ही तो है पत्तों का और गंठियों का चूरन ऐसे तो बहुत है लेकिन ऐसे एक एक करके आ, सिक्वेंस है और फिर उसमें पर्व के दिन भी होता है ऐसे तो विस्तार में तो बहुत है हरिभक्तिविलास पर्व के दिन दातुन नहीं करना है तो उसकी जगह पे द्वादशा यहाँ तो मन यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार से किंतु साफ करके जाना है अभी तो हम प्लास्टिक का ब्रश मुख में डाल करके सब साफ कर देते दे। हैं हम्म हरिभक्ति विलास में वर्णन है कि एकादशी और पर्व पर दंत नहीं करते दातुन नहीं करते हैं किंतु द्वादश ग या तो मंजन ऐसा कर सकते हैं हरिभक्ति लक्ष्मण मंजन का वर्णन नहीं है लेकिन मंजन का वर्णन नहीं बेगड़ कर वर्णन तो ऐसे है किंतु अभी धीरे धीरे कितना हम पालन कर सकते हो देखना होगा में तो बहुत सारी वस्तु है कौन सी तिथि को कौन सा पेड़ का दातुन करना है वो भी है विस्तार में वहां पर कुछ तिथियों को कुछ ही दातुन उपयोग होते कुछ नहीं भी होते वर्धित लेकिन बिना दातुन के यदि भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं तो वो अपराध है उससे भगवान अप्रसन्न होते 10 के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश करना 11 स्त्री का रजो रजोदर्श... स्त्री को रजो काल में स्पर्श करना 12 शव को छूकर मंदिर में प्रवेश करना 13 लाल नीले या बिना धूले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करना चौदह के पश्चात मंदिर में घुसना शव को देखकर के फिर मंदिर में तो अपराध स्नान करना चाहिए देखना, देखना हाँ तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए स्नान करो हाँ पहले हमारे जमाने में था ही ना मैं भी छोटा तब था, था ही। कि यदि जा रहे है रास्ते से कोई तो हमको मना करते देखो मैं देखो ना स्नान करना पड़ेगा तो कहते देखो, मतलब क्यों नहीं देखो ना। स्नान करना पड़ेगा ऐसा बोल दिया फिर तो मरे <laughs> कोई नहीं देखता <laughs> फिर भी वो जा रहा है तो आप यदि देख लिए तो स्नान करना पड़ेगा। इसलिए हमको मना करते थे <laughs> क्योंकि रास्ते के पास ही हमारे घर होते थे तो कई बार होता था कि को लेके जा रहे हैं, हमको तो बोले देखना मत भाई देखना मत स्नान करना पड़ेगा। शव यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है उसके बाद स्नान करना होगा मंदिर में नहीं जा सकते उसको देखने मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग करना ये आगे भी आ चुका कुछ चीज आगे आ चुकी है क्योंकि आगम में जो दिया है वो कभी पुराणों में रिपीट भी होता है हाँ दोनों एक ही वस्तु हो गई ऐसा समझ आग्रह के समक्ष मतलब मंदिर में ही है मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं क्रुद्ध होना कुछ कुछ रिपीट होगा क्योंकि दो अलग प्रमाण से है लेकिन वस्तु एक हो सकती है उसमें स्मशान जाने के सत्रह समशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश करना ना ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा अलग केवल दो प्रमाणों के स्रोत अलग है बस इसलिए उसमें हमेशा जब अलग अलग स्रोत से लेके आते हैं श्लोक सीधे तो उसमें कुछ रिपीटेशन होता है अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेना दकार लेना। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह पच न जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए ठीक डकार लेने से अपराध होता है तो इसलिए डकार को रोको कई चीजें जो आ, अभ्यास से आए आ सकती करना पड़ेगा उसका अभ्यास इसी से तो भगवान प्रसन्न होते कि मेरा बेटा प्रयास तो कर रहा है ये भगवान का प्रेम आकर्षित करता है हम प्रयास करते हो उससे 19 गांजा नहीं गांजा पीना बीस अभिन्न या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण करना के मूवमेंट में हम है, हैं इसलिए बच गए हैं हमको आ रही है लेकिन कई पुजारी लोग ये सब करते हैं और तो कई तरीके पूजा भी करेंगे और ये भी बाहर जाके ये भी पियेंगे इक्कीस शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चविग्रह के कक्ष में प्रवेश करना अथवा अर्चविग्रह के शरीर का स्पर्श करना मतलब तेल लगाने के बाद अर्चविग्रह के कक्ष में प्रवेश करना या तो उनका स्पर्श करना हाँ शरीर में तेल लगाने का हम्म बाईस भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर करना तेईस किसी विरोधी शास्त्र का सूत्र पात करना भगवान के विरोधी जो कुछ शास्त्र है यदि तो उसका उसको बताना किसी को चौबीस अर्चा विग्रह के समक्ष पान खाना पच्चीस गंदे पात्र में रखे फूल को चढ़ाना पात्र ठीक नहीं है फूल का तो वो फूल नहीं चढ़ाने चाहिए 26 बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा करना आसन के बिना बैठ के पूजा करना भी इस अपराध को कुछ इस, भक्त लोगों ने थोड़ा अलग से समझ लिया कि उनको पूजा और आरती में भेद पता नहीं था तो यहाँ पे पूजा की बात हुई तो लोग सोचते कि जो आरती करते जो खड़े खड़े करते हैं यहाँ पे बैठने की बात हुई तो उसमें भी नीचे आसन होना चाहिए तो आसन के ऊपर खड़े होकर आरती करते हैं और आसन नहीं है तो कहीं ना कहीं से उपलब्ध करवा के फिर उसके ऊपर खड़े होके आरती करते हैं ऐसा नहीं है आसन के ऊपर खड़े नहीं होते हैं बैठना आसन के ऊपर होता है आरती जब खड़े खड़े करते तो भूमि पर होती हम्म तो तो खड़े खड़े गुरु महाराज बोल रहे थे इसके पहले कि ये इस प्रकार से है उसमें खड़े कह जब आरती करते तब आसन की आवश्यकता नहीं है वो बैठ करके ये जो अपराध की बात है वो पूजा करने के विषय में। जब हम बैठते हैं बैठने की बात है उसके निराजन कहते हैं निराजन पूजा नहीं कहते निराजन तो आई थिंक जो प्रथा चली आई है इसको उसी को कंटिन्यू किया है सर्वे गुरु से बात कर लेंगे क्या है स्थिति सही गुरु महाराज जी दो बार बताए यहाँ पे इस विषय में कि ये तो यहां से आ रहा है छब्बीसवा जो अपराध है तो उसको पूजा और आरती को एक ही समझ लिया यहाँ पे तो बैठने की बात वहां पर तो खड़ा होना होता है सत्ताईस पूरी तरह स्नान किए बिना हर्चा विग्रह का स्पर्श करना पूरी तरह स्नान किए बिना क्योंकि स्नान भी अलग अलग प्रकार के होते है जैसे एक होता है कटी स्नान नदी में जाके कमर तक डूब करके आते हैं पूरा शरीर को नदी में नहीं डूबाते हैं वो कटिल स्नान है फिर शीर, स्नान होता। शीर तक स्नान करते हैं जैसे महिलाओं के केस में होता है कि केश स्नान नहीं होते बाकी सब करते लेकिन केश किले नहीं करते हैं तो वो भी पूर्ण स्नान नहीं हुआ जैसे अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं उसमें पूर्ण स्नान जो है जिसमें पूरा शरीर डूबता है सबसे श्रेष्ठ स्नान तो है नदी का नदी में जाके स्नान करो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उससे भी ऊपर है समुद्र लेकिन नदी उसके बाद सबसे श्रेष्ठ या तो गंगा नदी ऐसी नदी है तो, तो समुद्र के समकक्ष हो सकती है तो नदी स्नान जिसमें शरीर सब जगह से पानी से आप्लावित हो जाता है चारों तरफ पानी होता है जबकि हम मग्गा लेकर स्नान जो करते हैं वो निकृष्ट को स्नान है उसमें शरीर के सब जगह पानी पानी में डूबता नहीं है शरीर उसमें सब जगह तो पहले नदी का स्नान उसके बाद कोई पोखर या तो छोटा तालाब जो बनाते हैं उसमें किया स्नान ज्यादा श्रेष्ठ है उसके बाद यदि वो भी नहीं है तो कुए तो, तो सॉरी नदी का स्नान नदी से पानी निकाल करके किया स्नान भी एक प्रकार का स्नान होता है नदी से पानी निकाल लेते हैं फिर स्नान करते हैं कुआं कुएं से पानी निकाल के स्नान करते हैं उसके बाद बाकी सब स्नान जो घर में करते हैं पानी स्टोर करके रखा है और बाल्टी में लेकर के स्नान किए वो सबसे निकृष्ट स्नान में गिना जाता है अट्ठाईस अपने मस्तक पर तीन रेखाओं का तिलक लगाना अर्थात त्रिपुंड ऐसे जो करते हैं ना शैव शैव या तो मायावादी लोग त्रिपुंड कहते हैं वो भी एक अपराध है अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए अर, अपितु ऊर्धवपुंड्र जो हमारा तिलक है वो लगाना चाहिए उन्तीस हाथ तथा पाँव धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना हाथ पाँव धोए बिना मंदिर में जाना मंदिर में जाए तो हाथ पैर धो करके जाए घर से भी जब निकलते हैं मंदिर में आने के लिए तो हाथ पैर धोले हम बड़े बड़े मंदिरों में ये व्यवस्था देखते हैं जो पुराने मंदिर हैं यथा पुरी में देखते हैं आप जगन्नाथ पुरी में तो वहां पे व्यवस्था होती है कि जो भी लोग आते हैं अपने पैर धोकर के आएंगे हाथ पैर धोकर के आ सकते हैं तो ऐसे ही हम लोग भी व्यवस्था बना सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे नए मंदिर है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए बाल्टिया कुछ पड़ा है जो भी आए तो दरवाजे के पास हाथ पैर धो के फिर अंदर घुसे हम जगह पे होता है हाथ पैर धोए बिना मस्जिद नहीं जाते मंदिर नहीं जाते हैं <laughs> तो मस्जिद वाला भी है ना किस्सा उसमें ऐसा होता है हाथ पैर धोए बिना मस्जिद नहीं जाते तो हाथ पैर धोए बिना एक पन्ने पर रह गया और दूसरे पन्ने क्या गया मस्जिद नहीं जाना चाहिए तो मुसलमान ने पकड़ लिया इसमें तो लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए मैं तो नहीं आता हूँ मस्जिद तो पन्ना पीछे घुमाए तो लिखा था पर दोया बिना अच्छा अच्छा ठीक है क्योंकि वो तो बोल रहा था कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए अन्य नियम इस प्रकार है तो ये 29 वरा पुराण से आए उसके बाद अन्य नियम इस प्रकार से है ये सब भक्ति विलास से ही आ रहा है हरि भक्ति विलास में पहले आगम को कोट किया उसके बाद पुराण को उदृत किया उसके बाद अन्य नियम अलग अलग जगह से दिए हैं तो अन्य नियम इस प्रकार से हैं। अवैषव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित करना तो कई बार भक्त क्या करते हैं बाहर से मैगी ला करके अर्पित करते हैं या तो पाव लेकर के आते हैं पाव भाजी बनाने के लिए और उसको अर्पित करते हैं या तो ब्रेड लेकर के उसकी सैंडविच बना के अर्पित करते हैं बर्गर बना के अर्पित करते हैं बाहर से सेव लेकर के ला कर के अर्पित करते हैं ऐसी अन, अनेक अनेक खमन तो बहुत आप यदि आप यदि कहीं भी जाए कहीं भी यदि आपको खमन सर्विस हो रहा है न कितना भी सिंसियर भक्त क्यों नहीं हो एक बार पूछ लेना चाहिए ये कहा से आ रहा है क्योंकि सामान्य रूप से खमन बनाना बहुत कठिन है वो लोग बाहर से गुरु महाराज से खमन यदिता है तो पूछेगी नंदग्राम में भी खमन आता है मैं पहले पूछता हूं ये कहा से आया क्यूंकि खमन ऐसी वस्तु है कि लोग बाहर से ला देते मुझे पता है इसमें मैं पहले तो पूछता ही था कहां से आया पहले कंफर्म करता था क्योंकि गुरु महाराज ने भी ऐसा अनुभव किया कि अच्छे से अच्छे भक्त के घर में भी पता है तो भी खमन आता है तो बाहर से लेके आ जाते कभी ऐसे यदि फाफड़ा गाठिया मिल रहा है गुजरात की बात कर रहा हूँ तो पूछ लो ये कहा से है क्यूँकी फाफड़ा गाठा गाठिया उससे भी कठिन है बनाना तो बना नहीं पाते हैं इसलिए खासकर आप जब सौराष्ट्र की टूर में जाओ और दिया आता है प्रसाद में तो निर्लज होकर के पूछ लो ये तो बाहर से लेकर के आ जाते हैं ऐसी काफी चीजें होती है, लाते है नहीं नहीं क्या वो तो पकाया नहीं होता है ना वो तो केवल आटो का मिश्रण होता है वो तो ठीक है पकाया हुआ की बात है पापड़ भी पापड़ भी, भी खुद बेलना चाहिए ऐसे समझ गए अभी आप अभी और लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है।, तो है जो पकाया हुआ नहीं रहता वो ले सकते हैं तो पानी में घोल करके तो पकता नहीं है पापड़ ऐसे नहीं बनता है वो हम लोग जो गुजरात में वो वाला बनाते बना वो ऐसे बनता है काफी दूसरे पापड़ आते हैं जो सीधे भी बनते हैं। ठीक है चलिए वो लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे सिद्धांत है कि अवशिष्ट द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं कर, करना ये एक अपराध कई बार भक्त लोग सोचते हैं कीर्तन में गए तो कीर्तन में सब कुछ प्रसाद ही हो जाता है इसलिए बाहर के लोगों को बुला करके बनवा देते हैं जो तो भगवान को अर्पण करते हैं किंतु कि अपराध है इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं अभक्तों के समक्ष अर्चविग्रह की पूजा करना अभक्तों के सामने अर्चविग्रह की पूजा करना पूजा पर्दा बंद करके अलग होती है सही कई बार लोग क्या करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए कृपा करते हैं कि आपको पूजा दिखाएंगे कि कैसे होती है लोगों तो वो ऐसी कृपा नहीं करनी चाहिए यहाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई डोनर आए हैं बड़े तो डोनरों को हम दिखाने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे पूजा भी कैसी होती है पीछे पर्दे के पीछे लेके जाते हैं देखो यहाँ हम से पूजा होती है तो वो नहीं होना चाहिए अपराध है तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त होना अभी एक बात आती है पहले गणपति देव की पूजा करना क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्यूँकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरतों को दूर भगाने वाले हैं ब्रह्म संविता में कहा गया है कि गणपति भगवान ऋषि देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कन्याकारी बन चुके हैं इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए तो ये यहाँ पे आ, एक बात आती है यही उदाहरणों में विघ्नेशम अपूज विघ्नेशम विघ्नों के जो ईश है भगवान गणपति उनकी पूजा किए बिना अर्थविग्रह की पूजा शुरू करना ये एक अपराध बताया है तो शिल प्रोपा उसको उद्धृत करके स्पष्ट कर रहे हैं यहां पे कि विघ्नेश गणेश वो नृसिम देव से विघ्न हरण करने की शक्ति ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गणेश की पूजा करें क्योंकि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले उसमें विघ्न नहीं आए इस हेतु गणपति की पूजा की जाती है। तो शिला प्रभुपाद ने स्पष्ट किया यहाँ पे कि गणपति अपने अपनी हरता होने की जो शक्ति है वो निस्महदेव से लेते इसलिए हमें निस्सीम्ह देव की पूजा करनी चाहिए जिसने अपने आप हरता है वहां पे ही है नृसिमहदेव तो अलग से गणपति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम पंचरात्र शास्त्र में भी पाते हैं कि गणेश की जगह जो पूजा करते हैं वो विश्वक सेन की पूजा करते हैं भगवान का ही जो एक विस्तार है विश्व जो गणपति जैसा ही दिखते हैं तो उनकी पूजा होती है लेकिन गणेश जी की पूजा नहीं होती है वैष्णव के द्वारा तो इस तरह से इसको समझना है शिल प्रभपा ने यहाँ पे लगाया है इसको तो कई बार भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभुपा देखो पुस्तक में तो कहते कि गणेश की पूजा करो और जब प्रैक्टिकली आया प्रभुपाद मना करते गणेश की पूजा करने के लिए तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पुस्तकों में जो सब लिखा है शिला प्रभुपाज ने उसकी अधिकृतता सबसे ऊपर है उनके प्रवचन या कन्वर्सेशन के वाक्यों से ऊपर है पुस्तक की अधिकृता ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो गणेश को पूजा करने को बोल रहे हैं और प्रैक्टिकली तो उन्होंने मना किया वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे पूजा करने को बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाज क्या कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी ने भक्तिरथा मृत सिंधु में दिया और जिसके ऊपर जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रती ठाकुर ने टीका लिखी तो वो टीका में से भी प्रभुपाध दे रहे हैं जैसे ये ये जो पूरी टीका है ये जो पूरा आ, ना, ये अपराध का अध्याय है तो इसमें जो सब अपराध का विश्लेषण किया है और अपराध रखे यहाँ पर लिस्ट किए हैं वो जीव गोस्वामी की और विष्णा चौधरी ठाकुर की टीका दोनों की एक ही टीका है इसमें तो उसके अंतर्गत एक उदाहरण आता है विघ्नेशवा विघ्न के ईश जो है गणपति उनकी पूजा किए बिना उन लोगों ने वहां पे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया ये है ये गणपति है कि क्या है उसके अः मूल अर्थ में मूल रूप में या तो सीधे अर्थ में गणपति होते हैं बाकी तो जो भी विघ्न को हरण करते हैं उसको विघ्न शेयर करते हैं लेकिन रूढ़ी अर्थ में जो समझा जाता है वो मुख्य अर्थ होता है वो मुख्य अर्थ गणपति है तो गणपति की पूजा किए बिना भगवान की पूजा करने जाना प्रारंभ में गणपति पूजा नहीं करना यह अपराध में दिया है उधर तो शिल प्रोपात वो वर्णन करके फिर क्यों ऐसा करना है होता था उसका कारण भी है कि नृसिंहदेव से गणपति विघ्न हरण करने की शक्ति लेते हैं इसलिए उनकी पूजा करने को यहां पर बोलते हैं उसके पहले क्योंकि अन्यथा आपको कृपा नहीं मिलेगी विघ्न हरण नहीं होगा तो इसलिए बताया है कि गणपति की पूजा करनी चाहिए किंतु नृसिमदेव की पूजा करने से सब हो जाता है नहीं वहां पर उद्धरण आ रहा है केवल शास्त्र से कि, कि विघ्नेशमा पूजे द्वारा तो वो उद्धरण जो आया उसमें विघ्नेश वहां पर गणपति की बात हुई है ऐसा नहीं कि शास्त्र में नृसिंहदेव की बात हुई है वहां पे बात गणपति की हुई है सीधा अर्थ जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर कुछ टीका नहीं किया तो जीव गोस्वामी की तरफ से प्रभुपर टीका कर रहे हैं ये एक्चुअली इसलिए नियम है क्योंकि गणपति विघ्नों को हरण करते है और उनकी विघ्न हरण करने की शक्ति जो है वो नसीमदेव से आ रही है पहले के समय में इस प्रकार से था जब वर्णाशंभी अपने स्थान पे था और दूसरे युग थे जब शरणागति संभव थी देवी देवताओं के माध्यम से भी भगवान को शरणागत होना संभव था जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था कुछ सेशंस पहले कि वैष्णव की पद्धति में एक प्रकार की पद्धति है कि जो देवी देवताओं की पूजा भगवान के अंग की तरह करते हैं तो इसलिए वो विघ्न के लिए गणपति की पूजा करेंगे यही समझ करके कि भगवान के अंग है नक्ष का ध्यान करके उनको ये शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसलिए इस प्रकार से करेंगे लेकिन उसमें अनन्या अन्य अन्य अनन्यता अन्या, भंग होने के चांस है और कलयुग में अनन्यता बरकरार रखना काफी कठिन है देवी देवताओं की पूजा करके भगवान की पूजा करने में तो इसलिए कलयुग के लिए दूसरी जो विधि थी वो अभी भी लागू होती है दो विधि थी एक थी कि विघ्नेश गणपति को पूजा किए बिना सीधा भगवान की पूजा करके सब कर देना सर्वदेव मय गुरु या तो यथा करोड़ मूल निशे तत्व करता कई श्लोक के अनुसार जो सक्रिय सार दीपिका में जो विधि गोपाल भट्ट को स्वामी देते हैं। उसके अनुसार तो विघ्नेश की पूजा नहीं करें सीधा नरसिम्हादेव की पूजा या तो भगवान की पूजा से हो जाता है सब तो वो पद्धति कलयुग में भी चलती है क्योंकि उसमें अनन क्या भंग नहीं होती है तो यहाँ पे शिल प्रत उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पे ये वाले उद्धरण में जहां से ले रहे हैं जीव को को शास्त्र से ले रहे हैं ना तो उद्धरण जहां से लिया तो वहां पे विघ्नेश को पूजा करने के लिए बोल रहे हैं अन्यथा अपराध लगता है तो क्यों है तो उसका कारण दे रहे हैं इसलिए बताया जा रहा है कि विघ्नेश की पूजा करने इसलिए हम तो निसिम देव की पूजा करें या तो जैसे भगवान की पूजा हो रही है उसमें सब देव आ गए क्योंकि तो हम गुरु पूजा भी करते हैं हम जब पूजा शुरू करते हैं उसके पहले गुरु की पूजा करनी होती है हमको गुरु, गुरु हु गुरु की पूजा करने से तैतीस करोड़ देवता उसी में आ गए सबकी अनुमति लेकर के हम आगे बढ़ते हैं इसलिए उसमें विघ्न हो ही इसके अलावा ग्रंथ का करने में भी आता है चैतन्य तीर्थाम ग्र, ग्रंथे आरम्भ आरम्भ परी मंगलाचरण गुरु वैष्णव और भगवान तीनेर स्मरण तीन स्मरण हो विघ्न विनाशन अनायासे अनाया से पावे निज कि ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं मंगलाचरण से जिसमें गुरु वैष्णव और भगवान ये तीन का स्मरण है ये तीन के स्मरण से सभी विघ्न विनाश हो जाते हैं और बहुत ही जल्द जो निज इच्छा है वो पूरी हो जाती है देवताओं का स्मरण वैष्णव के रूप में निषेध है कलयुग के लिए क्योंकि हम अन्य भक्त नहीं रह पाते उसमें इसलिए अन्य देवाश्रयन है जबकि गुरु वैष्णव और भगवान वो लोग भगवान का ही परिवार है इसके विषय में नारद पंचात में विस्तार में चर्चा आती है कौन शुद्ध देवता है कौन अशुद्ध देवता है उसकी भी चर्चा आती है तो इसलिए क्योंकि जो सब देवता है वो दूसरे सब वो लोग प्रचलित है और हमारे मन में भी प्रचलित है दूसरे सब वर देने के लिए इसलिए क्योंकि वो केवल और केवल भगवान की जो शुद्ध भक्ति उसी का प्रचार करने के लिए प्रचलित नहीं है वो उसके साथ साथ दूसरा भी करते हैं इसलिए वो अशुद्ध परिवार में आ गए तो क्या होता है उनका स्मरण करते करते हमको दो चीज का स्मरण होता है एक तो वो वैष्णव है वो स्मरण होता है दूसरा है कि वैष्णव तो है लेकिन हमारी ये इच्छा भी पूरी करते हैं तो वैष्णवों के पास इच्छा पूरी कर देते हैं तो उससे चांस रहता है कि शरणागति हनन होती है। तो इसलिए वर्जित अन्य देवाश्रयन तो ये कंक्लूजन में समस्या ये है कि इसको यदि उस प्रकार से लेते हैं कि पूजा करनी चाहिए तो ये बाकी सब प्रमाणों से विरुद्ध होता है शिल प्रूपा के अपने जो प्रमाण है सब भगवत गीता भागवतम इत्यादि में वो सब से विरुद्ध जाता है आचार्यों के प्रमाण से विरुद्ध जाता है आचार्यों द्वारा स्थापित जो विधि है उसके विरुद्ध भी जा रहा है और इसका दो अर्थ हो सकते हैं इसलिए सभी भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए ऐसा यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा अनुसंग करना पड़ेगा वहां से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं ऐसा ऐसा अन्यथा तो सब विपरीत हो जाता है ना इसके उसका दारदम ऐसे करना पड़ता है ये मत सोचिए कि कभी भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है जहां पे वस्तु स्पष्ट नहीं है स्पष्ट नहीं में है अर्थात है। संशय तब उत्पन्न होता है जब अलग अलग प्रमाण विरोधी भाषा विरोधाभासी बातें बोलते हैं और वो विरोधाभासी बातों को निवारण करने के लिए किसी न किसी एक बात का इंटरप्रिटेशन करना होता है वो किसका इंटरप्रिटेशन होगा इसका अर्थ गठन होगा वो चयन करना है उसके लिए पूरा मीमांसा शास्त्र तो अनुग्रह न्याय लगाएंगे कि ये एक बात को यदि स्वीकार करते हैं इसके मुख्य अर्थ में कि इसलिए सभी भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए तो शिल प्रभुपात के अन्य बहुत सारे वाक्य हैं जो इसके विरुद्ध है जो पुस्तकों में ही ठीक है थीके? तो वो सब वाक्यों का आपको अर्थ घटन करना पड़ेगा एक ठाकुर और अन्य आचार्यों के वाक्यों का अर्थ गठन करना पड़ेगा जो कहते हैं कि अन्य देवाश्रय नहीं। नारद पंचरात्र के वाक्यों का अर्थ गठन करना पड़ेगा कि वहां पर भी बोलते हैं कि गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए तो इतने सारे वाक्यों का अर्थ गठन करने से ज्यादा अच्छा ये है कि एक वाक्य का अर्थघन करें जबकि संभव है यहाँ पर अर्थघन करना ऐसा <coughs> नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान कराना पानी होता है भगवान के अभिषेक के लिए तो कभी क्या होता है उठाने जाते हैं तो नाखून छू जाता है या उंगली छू जाती है पानी को तो अशुद्ध आगे गिना जाता है उससे भगवान को यदि भगवान का अभिषेक करते हैं तो अपराध है सामान्य रूप से भी उसी प्रकार से करना चाहिए हमको पानी हैंडल कि जिससे नाखून नहीं छुए खड़ा जो पानी है उसको जैसे हम ग्लास है पानी का तो उसको पीना है पानी या उठाना है ग्लास तो हम यदि उंगली अंदर डाल के उठाते हैं तो नाखून चला जाता है जब हम भोग बना रहे हैं रसोई कर रहे हैं तो उसमें भी अभी आटा मलना है तो जो पानी का लोटाया कुछ भी रखा है तो कई बार हमको आदत होती है ऐसा उठाने की दो उंगली अंदर जाएगी या अंगूठा बाहर रहेगा ऐसा करके डाला तो वो उंगली के नाखून अंदर छू गए उंगली अंदर गई तो गलत है वो जहर गिना जाता है अशुद्ध भी नहीं गिना जाता है जहर भी गिना जाता है इस तरह से हर एक प्रकार का जो पानी है हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए कि नाखून नहीं लग उसकी बात नहीं हो रही है जब पानी स्टेडी स्थिर ऊपर तब की बात हो बाकी तो आपको उंगलियां काट देनी पड़ेगी इसलिए इसलिए ऐसा नहीं कह रहे कि किसी भी पानी को उंगली यदि छू जाए तो अशुद्ध हो जाता है तो तो दी नहीं सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है लोटे में पानी भरा है या तो बाल्टी में पानी भरा है कहीं भी ऐसे पानी भरा है तो हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए उसको उठाने की कि नाखून छुए नहीं अभी मान लो कि घड़े में पानी भरा है और आपको उससे पानी निकालना है तो आप हाथ डाल करके यदि निकालते हो तो पूरा पानी अशुद्ध गिना जाएगा उस प्रकार से निकालना है कि नाखून छुए नहीं डोए से निकालेंगे तो नहीं छुएगा इवन गुरु महाराज तो यहां तक करते हैं स्नान जब करते हैं तो बाल्टी होती है बाल्टी में पानी भरा है हमारे पास लोटा है लोटा ऐसे डुबाओ कि नाखून नहीं छुए पानी को प्रयास किया है आदत की बात है अभ्यास की बात है मैं ऐसा ही करता हूँ सीख लिया कोई बड़ी बात नहीं है पहले यदि मग्गा होता था तो उसमें ज्यादा आसान रहता था क्योंकि उसमें हैंडल होता है कोई तो लोटे में तो हैंडल भी नहीं है तो भी निकल सकता है ऐसा करके उसकी पद्धति हाँ और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा हम क्या पूरा हाथ डाल के ऐसा पूरा हाथ डाल के ऐसा तो वो सब अशुद्ध गिना जाता है अच्छा नहीं तो ये सब वस्तुएं हैं बहुत सारी ऐसी तो छोटी छोटी वस्तुएं हैं जो गुरु माना की पुस्तक में आएगी जब भक्तों का पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए चार बज गया भक्तों को जब पसीना आ रहा हो तो अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए अभी ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है वो आप अभी मुझे मत पूछिए साधु प्रमाण देखना पड़ेगा इसके लिए किस प्रकार से करता था क्योंकि सामान्य रूप से जहाँ पूजा का स्थान होता है बड़े बड़े मंदिरों में साउथ इंडिया में भी देखें जहाँ पे पसीना भी बहुत होता है तो वहां पे बाहर सब पंखे होंगे अंदर पंखा नहीं होगा इवन पंखा लगाना है तब भी अंदर पुजारी को तो पसीना रहता ही है तो ये किस प्रकार से पालन करते थे इस नियम को पहले या तो इस नियम को समझने में कुछ भेद है कि क्या है वो पता नहीं है इसमें साधु प्रमाण ठीक से देखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे दिया है पसीना आए तो पूजा तो कोई लेप ऐसा नहीं आता कि पसीना नहीं आएगा वो लेप से पसीना आने लगेगा ए में तो बहुत पसीना आता है। इसी तरह अन्य अनेक निषेध या वर्जन वर्जनाए हैं उदाहरणार्थ न तो अर्थाविग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे न उन पर पाँव रखे न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। मतलब कसम खाना ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधन के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है भगवान द्वारा पूर्ण पर हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले अतः यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर, पूर्ण कर्मो के फलों से मुक्त हो जाता है यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है दूसरे शब्दों में हरे कृष्णा कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं इस विषय में बताते हैं रूप गोस्वामी ये सब अपराधों का वर्णन करके सर्व अपराध सर्वापराधकृदी मुच्यते हरि संशय हरेरपी अपराधान्य कुपदसव ये बताया और उसके बाद नाम कदा कि नामो कि सर्वसुद ही अपराधा तो इस प्रकार के अपराध होते यहाँ पे जो गोस्वामी प्रश्न उठाते हैं कि ये सब अपराध तो बता दिए लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि अपराध हो गए तो करें क्या तो जीव बताते कि इसलिए फिर रघु ये श्लोक रख रहे हैं पद्म पुराण से कि भगवान की शरण लेने से सब अपराध दूर हो जाते हैं और भगवान का यदि अपराध कर रहे हैं तो भगवान के नाम से वो दूर हो जाता है लेकिन यदि नाम का अपराध करते हैं। तो वो बहुत कठिन है तो इसलिए नाम का जो अपराध है उससे बच के रहना चाहिए इसलिए अभी नाम अपराध का वर्णन करना है तो नाम अपराध वर्णन पवित्र नाम के जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है सताम निंदा नामना परमम नाम पर सहतेदर्म जिन भक्तों ने भगवन नाम के प्रचार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया है उनकी निंदा करना शिवस्थी विष्ण गुणनादिशम धियाम पश्यत सको नाम हरिनामा हितक शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र मानना यहाँ पे दो अर्थ है ऐसा तो लिख देते हैं चैतन चरित मिल नोप ये दो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं ये श्लोक दो प्रकार से बना है एक तो दिया भिन्न और तो दूसरा दिया अभिन्न दोनों का एक ही आएगा समाज संधि में तो यदि धिया भिन्न लेते हैं मतलब अलग समझना अपराध है तो वहां पे आएगा कि शिव मतलब जो परम शिव है शुभ है शिवकार्थ शुभ तो परम शुद्ध शुभ श्री विष्णु के नाम रूप गुण लीला आदि सब कुछ को उनसे अलग समझना यह अपराध है भिन्नम उनसे अलग समझना और यदि अभिन्नम लेते हैं तो शिव जी देवताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं शिव आदि देवों को शिव आदि देवों के नामों को नाम रूप गुण लीला के आदि को भगवान नाम रूप गुण लीला के समान समझना ऐसे इसलिए समान समझना वो देवताओं के लिए है और स्वतंत्र मानना की जो बात है वो है नाम रूप गुणला भगवान से अलग होना है तो दोनों अपराध है इस प्रकार से गुरु और अवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम चारे इसमें गुरु और अवज्ञा गुरु की अवज्ञा करना उनकी बात नहीं मानना उनको बात नहीं पूछना उनके निर्देशों का पालन नहीं करना उनसे निर्देश नहीं लेना उनकी चिंता नहीं करना इत्यादि सब गुरु की अवज्ञा में आता है गुरु रवज्ञा निंदनम जो वैदिक साहित्य वैदिक शास्त्र है उनकी निंदा करना या उनकी अवहेलना करना अर्थात नास्तिक के बाद पालन करना हरि हरि नाम नाम आ, तथार्थवाद हरिनाम निकल्पनम तो ये दो अपराध है अर्थवाद हरिनाम ना, को कल्पना समझना सनातन गोस्वामी इसको दो प्रकार से अवगठन कर रहे हैं एक तो हम जैसे करते उस प्रकार से ये यदि इसको एक ले लिया तो आता है तथा अर्थवादो हरिनाम निकल्पना मतलब हरिनाम में अर्थवाद को अर्थवाद की व्याख्या करना ये एक ही अपराध में आ गया फिर तो फिर आगे अपि प्रमाद आएगा वो हमारा जो ग्यारहवा अपराध हम जिसको बोलते हैं वो दसवें में आएगा मतलब कि ध्यानपूर्वक जब न करना वो उधर आ जाएगा अभी प्रमादा है तो यहाँ पे उस प्रकार से जो सनातन अर्थवाद का अर्थ है शास्त्र में ऐसे बहुत वाक्य होते हैं जो स्तुति निंदा करते हैं मान लो किसी के पास कोई अनुष्ठान करे इस प्रकार से उसको प्रोत्साहित करना होता है तो प्रोत्साहन में स्तुति निंदा करते उसकी ये किया तो ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा नहीं किया तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ये तो देखो इसने ऐसा किया तो क्या क्या हो गया उसका और इसने ऐसा नहीं किया तो देखो कहा गया वो इस प्रकार से कई बार बहुत अतिशयोक्ति के वाक्य आते हैं तो उसको अर्थवाद वाक्य बोलते हैं कि उसका जो अर्थ है जरूरी नहीं है कि जितना बताया गया उतना ही है जैसे हम कहते हैं ना मैं मैंने तुमको हजार बार बोला हजार बार बोला होता है तो जो वाक्य में हजार शब्द है लेकिन उसका अर्थ उससे न्यून है उससे कम है। और कभी कहते तुम तो मेरी बात एक बार भी एक बार भी मेरी बात नहीं मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो ऐसा नहीं होता कि एक भी बात नहीं लेकिन जो रहे में बताया एक उससे तो कई बार सुनी है बात तो वाक्य का अर्थ से अर्थ अधिक है चीज तो जैसे न्यून अर्थ अधिक अर्थ ये सब त्रुति निंदा में होता है तो ऐसे वाक्य है शास्त्र में ऐसा नहीं है कि नहीं है अर्थवाद वाक्य होते हैं लेकिन भक्ति की जहाँ पे स्तुति होती है भक्ति की जहाँ पे निंदा होता है भक्ति के विरुद्ध कार्य की निंदा होती है और खासकर हरी नाम की स्तुति, नाम के विरुद्ध कार्य की निंदा होती है वो अर्थवाद नहीं है वहां पे कभी भी न्यून अधिक अर्थ नहीं होता है जो अर्थ दिया है उससे कहीं ज्यादा ही अर्थ होता है वास्तव मतलब स्तुति की है तो उसमें बहुत ज्यादा अर्थ होगा वो बोले हम यदि बोला है कि हरि एक हरिनाम तो करोड़ करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है तो कम बोला करोड़ से तो काफी ज्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि बताते हैं शास्त्र में अश्वमेध यज्ञ से यदि तुलना की, करोड़ अश्वमेध यज्ञ से भी यदि तुलना की तो अपराध हो जाएगा हरिनाम एक हरिनाम तो वो कभी भी उसका न्यून अधिक अर्थ नहीं होता है तो यदि ऐसा कोई करता है तो उसको अर्थवाद का आरोप अपराध है तो उसमें दोनों आ गया इसमें ये भी आ गया ना कल्पना की ये तो हरिनाम का जो स्तुति निंदा वो तो कल्पना है वास्तव में इतना नहीं तो उसमें आ गया फिर सात नाम नो नामनो बलाद पाप बुद्धि पाप बुद्धि नमेर ही शुद्धि कि नाम के बल पे पाप करना पाप तो बहुत नष्ट हो जाते हैं नाम के बल पे तो ठीक है हम पाप कर लेंगे उसमें इतनी चिंता नहीं है नाम तो ले ही रहे हैं तो ये नाम के बल पे पाप करना हुआ ये बहुत ही खतरनाक अपराध है क्यूँकि इससे हरि नाम बचाता नहीं है यहाँ पे लिखा है यम के द्वारा भी उसकी शुद्धि नहीं होती मतलब यमराज भी उसको नहीं बचा तो ये खतरनाक अपराध है हम सोचते कि हम तो पाप रहित हो रहे हैं नाम लेने से लेकिन नाम बचाता नहीं है क्योंकि हम उसके बल पे पाप कर रहे हैं तो इसे छोड़ देता है तो महामंत्र का जो जब कीर्तन इत्यादि है हरिनाम तो उसको ऐसा समझना की ये करने से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होगा जैसे अश्वमेश करने से होता है तो अलग अलग जो कर्मकांड की क्रियाएं हैं वेद शास्त्रों में तो वो करने से जो स्वर्ग आदि प्राप्ति होती है या पाप नष्ट होते हैं तो हरिनाम करने से वो होगा ऐसा समझ करके उसको करना तो ये अपराध उसके समान समझना वो एक अपराध है और फिर अपि प्रमाद अपि प्रमाद मतलब ध्यान पूर्वक नहीं करना होगी ये एक अपराध है शुभ क्रिया स्वामय अषद धान विमुख्यान मनती है शिव नाम अपराध अस्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना और श्रुत की नाम महात्मे यीति रही तो न रहा अहम ममादि पर हो नाम ही सौर्यपराधिक भगवान नाम की महिमा को बार बार श्रवण करने पर भी इसको समझने पर भी भौतिक आसक्तियां बनाए रखना और अहम ममादि पर रहना मतलब ये मैं हूं यह मेरा है ये मैं हूं यह मेरा है इसी में चेतना डूबे रहना भक्ति करते हुए बस ये मैं मेहू ये मेरा है ये मेहू ये मेरा है उसी में ज्यादातर चेतना डूबी रहती है तो ये भी एक अपराध है उसको हम यदि इस प्रकार से डूबे रहते हैं और ये भक्ति में प्रगति करने में थोड़ी समस्या करता है तो यहाँ पे अपराधों का अध्याय समाप्त होता है शील प्रभुपाद की जय शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिरसाम सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे